परेशान करती है तब कहते उसको विचार से काटो दूसरा द्वार बताए विचार विवेक करना है नित्य अनित और अनात्मा का विवेक करते हुए विचार के माध्यम से उस कामराओं को शांत करना पड़ेगा कहते हैं विचार से भी शांत नहीं हो पाते लालच लोभ जो है हमें दौड़ाता है तब कहते हैं संतोष तीसरा द्वार बताया तीसरा द्वारी गति संतोष पतंजलि महाराज अपने योग सूत्र में भी लिखते हैं संतोषाज अनुत्तम सुखलाभ सर्वोत्तम सुख जो होता है ब्रह्म सुख आनंद स्वरूप है उसकी प्राप्ति कैसे होगी तो कहते संतोष जब तक हमें जो प्राप्त है उसमें संतोष नहीं है तब तक हमें लोग ललचाते रहेगा दौड़ाते रहेगा नानवे का चक्कर जो होता है फेरा यह छोटता नहीं एक बार जो है एक सेठानी थी वो हमेशा अपने घर के सामने में एक झोपड़ी में रहने वालों को देखकर बड़ा दुखी थी बड़ी महल में रह रही है सेठानी है लाखों करोड़ो रुपयों का ऐसा नौकर नौकर सब, सब सुविधा है फिर भी दुखी किस बात पर वो दुखी थी वो कहती है अपने पति से देव बताइए क्या बात है उस झोपड़ी में रहने वाला जो आदमी और पत्नी और बच्चे हैं उनके आराम से सो जाते हैं, कोई उन्हें परेशान रोज देखती हूँ जब बार एक बजे तक नींद नहीं आती है तो वे देखती रहती हैं तो ठाठ से खराटे मारते रहते हैं और हमें जो है अगर सोच में पड़े रहते है आज ये लाना है कल वो करना है उधर एक गहने बनाने उधर ऐसा देना है वैसा देना ये करना वो करना लेन देन लफड़ा सफड़ा में दिमाग खराब नींद ही नहीं आती और ये तो ठाठ से सो रहे हैं समझ में नहीं आ रही बात क्या है? उनके पास कुछ नहीं और ठाठ से सो रहे हैं और हमारे पास सब कुछ रहते हुए हमें नींद तक नहीं कहते अच्छा कोई बात नहीं हमें तुमको ऐसे समझाएंगे तो तो समझने में नहीं आएगी तो बताऊ उन्होंने दूसरे दिन क्या किया जब घूमने गए सवेरे एक थैली में नब्बे पंचानबे रुपया कुछ ऐसे रख दिए रख करके ले गए और घूमते फिरते आते वक्त जो है उस झोंपड़ी में डाल थे तो देखे नहीं बाद में कभी शाम को रात्रि को कभी देख लिया उन्होंने चीज मिली बस बड़ा कुछ क्या है उन्होंने खोला देखा इसमें तो पंचानबे रुपये हैं तो पत्नी कहने लगी और पांच रुपया होता तो कितना अच्छा था सौ पूरा हो जाता पूरा सौ हो जाता ना तो पूरा सौ हो जाता था हमारा काम बढ़िया बन जमा करेंगे पूरा संख्या में तो जमा होने में सही होता है ना तो गणित भी ठीक रहता है तो उसने सोचा पति को कहा उसको छब्बीस रूपए मिले हो गया एक सौ इक्कीस अब लफड़ पड़ गया अच्छा ज्यादा हो गया अब क्या करे तो क्या कोई नहीं सौ को ऐसे जमा कर देंगे इक्कीस को सौ बनाएंगे और फिर और चक्कर में पड़ा इक्कीस को सोप बनाया फिर वो बढ़ गया फिर वो बढ़ गया बढ़ते हजार बढ़ते गया बढ़ते गया अब उनकी भी नींद दिन रात हरा कुछ दिन बाद शे कहानी से कहता है अब तू तो कुछ देख रही है कि नहीं देख रही उस झोंपड़ी में क्या हो रहा है कहते देख रही हूँ आजकल तो बड़ा हालचल मछा हुआ है और झोंपड़ी को कुटिया बना दिया उसने कमरे तमरे बन रात्रि दो बजे तक भी लाइट जलते हैं समझ में नहीं आ रहे क्या फे रहे का तो बस वही फेरे जो तेरा फेरे वही उसका फेरे सब निंदा देखा जोड़ने में लगे रहती है वो भी जोड़ने में लगे हुए हैं और जोड़ते जोड़ते वीट भी जोड़ रहे हैं और फिर और भी करेंगे और भी करेंगे और जैसे तेरा नींद हराम हो गया वैसे उसका भी नींद हराम हो कारण है कि जो मिला उसमें संतोष नहीं भगवान गीता जी बेदृक्षा लाभ है संतुष्ट है योगी का लक्षण करते हैं, इस के बारे में हैं। जो अपने आप में प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट जो रहता है वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है इसलिए मोक्ष के तीसरा द्वार कौन है कदि संतोष मिला न मिला उसी में प्रसन्न रहना तीसरे में कह दिया चतुर्था साधु संगम चौथा है संत संगम होना चाहिए सत्संग करना चाहिए नित्य सत्संग करते रहने से आपको कुछ न कुछ कथा कहानी सुनने में मिलेगा कोई ना कोई ऐसा बात उठ ही जाते हैं जिससे वैराग्य भी आपका दृढ़ होते रहेगा आत् तत्व का विवेचन बना हुआ रहेगा प्रतिदिन जो है घंटे भर का ये इंजेक्शन तेईस घंटे आपको संभाल लेगा ऐसे इसे नित्य निरंतर चलते चलते आजीवन बीत जाए सत्संग में ही अवश्य ही हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ रहेगा इसलिए भगवान राम के प्रश्न के जवाब में कहा मोक्ष द्वारे द्वार पार चतारा परिकीर्ति समो विचार संतोष चतुर्था साधु संगम चौथा साधु संगम है यह चार द्वार को जो अपना करके जो चलता है वही व्यक्ति समझ पाता है विदित और अविदित से जो अन्य है ये आत्मा या ब्रह्म तत्व तो कैसा है तभी वह उसे अनुभव कर सकेगा अन्यथा नहीं कर पाता है यहाँ पर कहते हुए इन्होंने बता दिया आचार्य ने जवाब देते हुए विदित और अविदित से भिन्न का नाम आत्मा वही ब्रह्म है लेकिन उसको जानने की रास्ता भी बता दिया आपको युवा शिष्ट में क्षम विचार संतोष और सत्संग श्वेता शुद्रोपनिषद में कहा सवेदि वेद्यम न चत्यास्वेद कहते हैं कि वो सब को जानता है लेकिन उसे कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि वह सभी का प्रकाशक है जिन्हें प्रकाश अपने प्रकाशक को नहीं पकड़ जितने भी प्रकाशित वस्तुएं है वह कल्पित थे माया में आचार्य शंकर माया पंचक में लिखते हैं अघटित घटना पटी माया तो माया वही है जो कभी ना घटी हुई वस्तु को घटा के दिखा देती है ऐसे ऐसे विलक्षण कहानियां आते हैं संतों की महिमा परंपरा है एक बार एक संत किसी को सुना रहे थे वो गोमुख की ओर गए थे और गोमुख कोई पेड़ पौधा कुछ भी नजर नहीं आता वहां। वहां रहे हैं कि मैंने बेल का पेड़ देखा और इतना बड़ा परेशान था उस समय पेट में दर्द हो गया था मैंने बेल को तोड़ा और खाया खा के वही थोड़ी देर लेटा एक मंदिर सा था उसी के प्रांगण में लेट गया बड़ा विश्राम पाया तो दर्द और दूर हुआ फिर मैं जाकर लौट गया तो हम लोग सुनने वाले कहे महाराज उत्तर काशी से आगे तो हमने कहीं बेल का पेड़ देखा ही नहीं उत्तर काशी में भी केवल चार पेड़ हैं, उससे आगे तो कहीं पेड़ है ही नहीं और अब गोमुख से आगे बेल का पेड़ देखे ये कैसा हुआ? अब गोमुख सा के मंदिर कहाँ से आ गया कहीं मंदिर सुंदिर तो है ही नहीं अरे तो महाराज नहीं हमने देखा वहाँ है का पेड़ भी है सब कुछ है मैंने कहा नहीं हो सकता आपको कहीं थकावट के उसे कहीं किसी कान से बेहोश पड़ गए होंगे और अपने जैसे सोरे विश्राम हो गया उठ गए ऐसा अनुभव होता होगा वहां तो वास्तव कुछ है ही नहीं ते हाँ समझ में तो आता इसी का नाम तो माया है अंत खाने लगे इसी का नाम तो मनोराज है कहीं पड़े और कुछ दिखा उसे संतोष हो गया भव तो आगे चल के यात्रा करके लौट आए कितनी विषक्षणता है महाराज मैंने पूछा फिर अंत में आपका अनुभव के अनुसार क्या आप समझ रहे हैं वास्तव में वह माया थी हमने माया को देखा कहते नहीं नहीं मैं माया को तो नहीं देखा लेकिन माया ने जो दृश्य दिखाई थी वो मैं देख रहा था बड़ा गजब दृश्य था लेकिन ये आश्चर्य माया आई कहा से वहां पर और दिखा कैसे जैसे विचित्र दृश्य को बड़ा विलक्षण बात है वो कहते जहा देखो हमारे पहुंचने से पहले वहां माया कैसी रहती समझ में नहीं आती हम जहां पहुंचते हैं उसे पहले वो माया रहती है हमने तो सुना था मनोज जब हम आत्मा के बारे में सुना था मन से भी ज्यादा तेजी से जाने वाला है जा तनजावास प्रषद में कहा वह हमसे पहले वहां रहता है लेकिन माया भी रहती है वहां पर बड़ा आश्चर्य तो हमने कह लिए, माया वहां थी आप अपने साथ में क्यों नहीं लाए कुछ माया साथ में ले आते हमें भी दिखा देते तो कहने लग गया हसके नहीं नहीं ये कभी संभव नहीं इसीलिए कि जहां जाओ वही माया अपने आप में रहती है ना लाना पड़ता है ना ले जाना पड़ता तो मैंने कहा आइडिया ऐसा ही है फिर हमें यही दिखा दो माया कदे जो दिख रहा यही तो सब माया है मुझे आप दिख रहे हो और आपको मैं दिख रहा हूँ बस तो यही माया यदि माया नहीं होती ना मैं आपको दिखाई देता ना आप मुझे दिखाई देते ये दिखना और देखना जो हो रहा है यही माया है इसलिए यहाँ पर कहते है? विदित और तो अविदित तो सबसे परे ब्रह्म जो विदित हो रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको सुना रहा हूँ ये सारी चीज का नाम ही माया है यही और ऐसे जो हम जान रहे हैं विदित हो रहा है ये बात, और बा नहीं जान पा रहा है ऐसे भी बहुत सारे वस्तुएं है, अविदित हैं, तो वो भी सब माया ही है इसलिए इन सबसे परे का नाम ही मैंने इन सारे भ्रांतियों का आधारभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म, वही अपना स्वरूप है इसलिए कहा सवे वेद्यम न्यास्ति वेद सकल वेद्य को प्रकाशन करता है लेकिन प्रकाश शक को कोई नहीं जान बृ्य को प्रश्न भी समझाते हुए मैत्री को विज्ञात अरे मैत्री उस विज्ञाता को किस साधन से तुम जान सकोगे सभी साधनों को भी अपनी साधनता को दृढ़ करने में चैतन्यता को प्रदान करने वाला उस चैतन्य को तुम किस साधन से पकड़ इसलिए अंत श्रुतियों ने कहा कि तो फिर कैसे उसको जाने बस वही तुम्हें है। ये तो है आत्मा ने तुम वही तुम आत्मा नमृत मधी सा आत्मा को जान करके सभी अमृतत्व को प्राप्त किया है और ये आत्मा को इसलिए जानने योग्य है और यह आत्मा कोई उस आत्मा से अलग भी परमात्मा से अलग भी नहीं ऐसे जानकर जब तक हम भेद बुद्धि नहीं मिटाएंगे तब तक जो है यह अनुभूति की ओर हम अग्रसर नहीं हो सकेंगे श्रुतियों ने अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा कि भाई अयम आत्मा ब्रह्मा आत्मा अपमा मांडवोपनिषद में कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म यही आत्मा ब्रह्म है जो तुम्हारा अपना आत्मा है इससे अलग कोई ब्रह्म नाम का वस्तु नहीं है छांदी में कहते ये आत्मा कैसे आपात पापमा पाप आदिओं से रहित है आपहत नहीं अपहत नहीं है आपहत ही है पाप पुण्य सब से रहते लेकिन बहुत लोग इसका अर्थ को अनर्थ करके नास्तिक हो जाते हैं। जब पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं मैं आत्मा ही हूँ तो फिर क्यों करो कुछ क्या जरूरत है घंटी हिलाते रहो पूजा पाठ करो आर्थिक क्या जरूरत है वेदांत सुनने की सुनाने की भी है? तो मैं ब्रह्म ही हूँ और इसमें कुछ है नहीं मेरे निराकार है न पुण्य न पाप कुछ करो न करो फर्क कुछ पढ़ने वाला है नहीं तो फिर ये सब क्यों खाते वो स्थिति अलग है वो जो ब्राह्मी स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था द्वितीय अध्याय के समाप्ति में कहते भगवान श्री कृष्ण वो जो ब्राह्मी स्थिति उस ब्राह्मी स्थिति में रहते हुए आप कुछ कर ही नहीं सकते क्यों वहां पर करना कराना सब समाप्त हो जाता है करना कराना सब समाप्त न करो ती कुन्न कार्यन्न ऐसे कई बार कह दिया है क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर भेद का अभाव, अभाव होने के कारण से भेद की अनुभूति के अभाव होने के कारण से और क्या अनुभव करता है साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म जो ब्रदे आत्मा सर्वांतरा जो आत्मा सर्वांतर अंतर्यामी है वही उसको दृष्टि में रहता है तो उसके लिए भेद है ही नहीं भेद नहीं है तो व्यवहार कैसे जड़ भरत के समान पड़ा रहेगा अवधूत के समान रहेगा जड़वध मुकवध शास्त्रकारों ने अवधूत के स्वरूप का वर्णन करते हैं ब्राह्मी कहा कैसे रहता है कहते लोष्टव जड़वध मुकवध उन्मत्तव जा बालो परिषद में विशेष रूप से वर्णन किया वो तो कैसा होता है कदे जैसे लोहा पड़ा है जैसे लकड़ी पड़े हैं लोष वड़ा रहे खाने में भी प्रवृत्ति नहीं भंडारा में भी प्रवृत्ति नहीं किसी में प्रवृत्ति नहीं पूर्ण निवृत्ति स्वरूप पड़ाता है पठन पाठन में प्रवृत्ति और कहते हैं झड़बत कोई मारे कोई पीटे कोई करे ना करे कोई फर्क मतलब पागल के रहे जैसे रहे हस्ता मल का आचार्य थे न पागल जैसे हंसते रहते थे नदी के किनारे बैठे बैठे और मिट्टी की उछाल उछाल के फेंकते थे, थे और हंसते रहते थे लोगों ने तो पागल शंकराचार्य जी ने देखा तो कितना फर्क दुनिया कह रही है कि पागल है ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया दिनकर भट्टी न कुछ न खाना न पीना न उठना न बैठना कोई ढंग नहीं गंदा संदा मिट्टी उछालते रहता है अपने ऊपर भी कभी डाल देता कभी बाहर फेंकता कभी इधर कभी उधर सारे दुनिया का दृष्टि में पागल कहा जा रहा है और आचार्य शंकर उसको देख कहते कर कि भाई तो ब्रह्मा और जब हस्ता अमल का आचार्य स्त्रोत्र गाय उन्होंने तब लोगों को पता चले तो बड़ा वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी था गुरु की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे केवल पागल के समान थे तो वो ब्राह्मी स्थिति आती है अगर लोक कल्याण के लिए ही एक विशिष्ट गुरु और विशिष्ट आचार्य के संरक्षण में आकर के ही वह किंचित प्रवृति होता भी है वह सब कुछ मेवार, थम, लोक संग्रह मेवा भगवान श्री कृष्ण लोक संग्रह करने के लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आचार्यवान पुरुष वेद आपने सुना था आचार्य विद्या साधिष्ठा भवती आचार्य से जाना हुआ विद्या ही सादिष्ट होता है श्रोत ब्रह्मिष्ठम अभिगछे श्रोत ब्रह्मिष्ट की ओर जाओ यदि सर्व श्रोतृष्ट पागल जैसे रह जाए सब श्रोत्र जितने भी है सर्व ब्रह्म पागल जैसे रहे जड़वत रहे लोशवत पड़े रह जाए फिर कौन सुनाएगा इस ब्रह्म ज्ञान को कहा में आचार्य मिलेंगे इसलिए माया ले के अंतर्गत अविद्यालेश को लेकर के लीला मात्र के लिए के लीला मात्रम तो लीला मात्र के लिए कुछ आचार्य ब्रह्म ज्ञान याज्ञवल जैसे महापुरुष लोग जो है इस वेदांत के माध्यम से सभी को पुनः अपने स्वरूप की ओर ले जाने के लिए लीला मात्र किया करते हैं जिन्होंने ये उपदेश दिया आत्मा नाम के परिषद में उस आत्मा को ही जानना चाहिए वो आत्मा कैसा है जो आत्मा साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है वही सर्वांतर है या आत्मा सर्वांतर इत्यादि वो पंक्ति महाराज समझाते हुए कहे थे लेकिन ये विचार उठता है मन में एक शंका होती है सभी के यदि वास्तव में विदित और अविदित सबसे बड़ा है फिर ये क्या है जो वाणी से महम स्त्रोत्र गाते हैं आरती गाते हैं पूजा पाठ करते हैं कर्म कर लोग और अन्य लोग भी अपने वाघ व्यवहार आदि किया करते हैं तो यदि हम करते ही हैं, तो इसका मतलब हमसे भिन्न कोई न कोई उपास्य है वो उपास्य को हम अनेक प्रकार से पूजा किया करते हैं जो की वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में पंचदेव उपासना प्रसिद्ध आजकल पंचदेव उपासना नहीं रह गया शिव परिवार उपासना हो गया लोग शिव परिवार की स्थापना कर रहे हैं लेकिन वे भी सनातन धर्म की उपासना नहीं कही आजकल लोग मूर्ति बिठाते हैं तो भगवान शंकर को पीछे बिठा दिए एक तरफ गणेश जी है एक तरफ पार्वती माता हैं और तीसरे तरफ कार्तिकेय को बिठा दे और शिव परिवार में पता नहीं कहां से प्रवेश करके विष्णु भगवान को बिठा देंगे किनारे शिव परिवार में विष्णु कहां से? ये समझ में नहीं आता शिव परिवार में तो चार ही है ना पति पत्नी और दो हैं हम दो हमारे दो उसी जमाने में था शंकर भगवान ने कर दिखाया वे दो थे और उनके दो चार ही तो थे अब आप पांच में विष्णु को बिठा दे तो पांचवा वो शिव परिवार में कैसे आए ये समझ में नहीं आ रहा है नंदी तो बाहर बिठा देते हो ना वो पंचदेव से बाहर बैठते हो वो पांच से बाहर हो छठा में वो आ जाते हैं और परिवार में वैसे गिनत तो और ज्यादा हो जाएंगे गणेश जी के चूहे कहाँ जाएंगे पार्वती मैया की जो है सिंह भगवान कहाँ जाएंगे हम कार्तिकीय भगवान के मयूर सभी उड़ जाएंगे इसलिए उनको तो बाहर रख दिया है लेकिन वैदिक सनातन धर्म में ये नहीं है नहीं� वैदिक सनातन धर्म में पांच देव हैं कौन कौन है। जिसके आधार पर पांच संप्रदाय माना गया पांच देव में से भगवान शंकर शिव जी एक दूसरे में शक्ति उसका नाम पार्वती बोलो चाहे सीता बोलो चाहे राधा बोलो चाहे कुछ भी बोलो वो शक्ति है तीसरी है गणेश शिव परिवार के शिव का बेटा होने के नाते नहीं है उसका लगे उसको रखने का तीसरा है भगवान विष्णु शिव हुआ शक्ति हुआ गणेश जी भगवान विष्णु और पांचवा है सूर्य भगवान और जिसका जो इष्ट होता है अपने मंदिर में उसको बीच में रखना और बाकी चार किनारों बाकी चार देवों का पंचोपचार पूजा होता है जिसमें विराजमान इष्ट देव का सोर् पूजा होता है सनातन धर्म की परंपरा है लेकिन जिसका परिभ्रष्ट स्वरूप को आज हम लोग अपनाए हुए सब मंदिरों में स्थापना किए जा रहे हैं और वही पूजा पद्धति चली आ रही है से बिगड़ा कब से ऐसे चल पड़ा तो भगवान ही जाने लेकिन इसी को लेकर के सौरमत, सूर्य भगवान को इष्ट मानने वालों का सौरमत, सौर संप्रदाय गणेश जी को इष्ट देव मानने वालों का गणपत संप्रदाय विष्णु को इष्ट मानने वाले वैष्णव संप्रदाय शिव को इष्ट मानने वालों का शैव संप्रदाय और शक्ति को इष्ट मानने वालों का शाक्त संप्रदाय यही पांच संप्रदाय और ये सब जितने भी संप्रदाय लोग कहते हैं रामानंदी रामानुजी के क्या क्या संप्रदाय गरीब दाखी दादू पंथी घीसा पंथी दुनिया भर की ये सारे पंथ संप्रदाय सब झूठा है ढोंग है, है और कुछ नहीं है वही सनातन धर्म में यदि मानते हो तो ये पांच संप्रदाय और कोई संप्रदाय नहीं है ये सत्य है बड़ा कटु है मानना न मानना आपकी अपनी मर्जी है सत्य कहना अपना कर्तव्य लेकिन ये बात क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि सभी लोग इन पांच संप्रदायों में से किसी न किसी एक संप्रदाय से संबद्ध सभी का अपना अपने, अपने इष्ट देव उपास्य अलग है उपासक अलग हूं उपास्य अलग है तो मैं हूं अलग हूं मेरा देवता अलग है तो भेद हो गया तो अद्वैता कैसे होगा ये वाणी का इंद्रियों का सबका ईश्वर प्रणधान अध सूत्रकार कहते हैं उस ईश्वर को प्रणधान कर दो समर्पण कर दो भगवान श्री कृष्ण ने भी अठारह अध्याय में कह दिया सर्वधर्मान शरण अहंका स्वरूप इसका मतलब भेद है वाणी से जितना व्यवहार कर रहा हूँ ये सब कुछ भेद ही हो रहा है कहते नहीं आचार्य तब जवाब दीजिए वे कहते हैं ये नाग अभ्युद्य तदेव ब्रह्म तो विधि ने कहते हैं कि देखो यद वाचा अन्युदित जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता ये नाग अभ्युद्यते कि जिस चैतन्य के वजह से यह वाणी भी बोलने की सामर्थ्यवान हो गई है तदेव ब्रह्म तो वह चैतन्य वहां प्रकाश को ब्रह्म करके जानो न इदम इसे नहीं जिसका तुम पंच देव के रूप में हो चाहे राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में चाहे किसी भी रूप में तुम उपासना कर रहे हो वह ब्रह्म नहीं है नूप है ना उपासना यह वहां ब्रह्म नहीं है जिसको तुम यह करके उपासना किया करते हो यह शिवलिंग है मैं उसकी पूजा करता हूं ऐसी भावना से जो पूजा करेगा वह ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकेगा इसलिए शास्त्रकारों ने उपासनाओं के भी बारे में कहा देवो भूतवा देवान और इसलिए तो हमारे यहां परंपराओं में न्यास वर्णन किया न्यास होता है ना हरेक मंत्र का हरेक पाठ का गीता पाठ भी करते हो उसमें भी हृदय अंगन्यास करन्यास कम से कम तीन न्यास होना जरूरी है यदि वे तो सोलह न्यास होते हैं ये पूरा सोलान्यास को समझ के प्रत्येक मंत्र का पाठ कर आप नहीं भी कर सको कम तो तो तीन न्यास करना है ऐसा तो करते क्या है आप न्यास में उस देवता को यहां बिठा देते ऋषि को बिठा दिया छंद को बिठा दिया अलग अलग जगह में वेद व्यास ऋषि नम शिषि अनुष्ट छे गीताजी में बोलते श्री कृष्ण श्री कृष्ण परमात्मा तो देवता नमः नम रे ये सब क्यों बोल माने हम अपने शरीर में अपने अंगों में अपने अंगुलियों में अपने प्रत्येक अवयवों में हम उस देव को बिठा रहे हैं और अपने आप को उससे अभिन्न समझ रहे हैं अपने यह शरीर वह देव शरीर दोनों अभिन्न करते न्यास के माध्यम से और इस माध्यम से अभेद भाव को लेकर के हम उसकी पूजा करते हैं इसने कहा महाराजा अभेद भाव से करना ही था तो गंगा जल को शिवलिंग पर क्यों चढ़ा अपने ऊपर ही चढ़ा लो ना खुद ही तो शिव बन गए हो तो अपने पर ठंडे ठंडे जल चढ़ा देते तो, तो पता लग जाता शिवजी को कितना ठंड लगता है खुद तो स्वेटर पहन करके ठाट भाट से बैठ करके शिवरात्रि में ठंडा ठंडा रात्रि में जल जो है शिव जी की खोपड़ी पे डालते हो तो खुद भी तो शिव भाव को प्राप्त हुए हो जब न्यास के माध्यम से तो खुद की खोपड़ी पे डाल लो और भी चिकना खोपड़ी मुंडन किया मजा आएगा कहते हैं कि वही फिर ऐसे क्यों नहीं करोगे आप क्या कारण कहते हैं कि इसलिए भगवान ने कहा सुनिश्चा पंडित समदर्शिना यह दर्शन है यह व्यवहार नहीं वेदांत अनुभूति का विषय है वेदांत व्यवहार का विषय नहीं है ठीक बात आपने कह दिया इसका मतलब आप भेद है नहीं तो जल न डालना है न डालने वाला है न डाला जा रहा है इसलिए वेदांत दृष्टिया विचार करते हैं तो यह व्यवहार वहां नहीं हो सकता और व्यवहार दृष्टिया विचार करते तो वहां वेदांत नहीं हो सकता इसलिए उपास्य उपासक भाव उपास का व्यवहार जो हो रहा है वह अभेद दृष्टि से भी व्यवहार मात्र करना है अभेद व्यवहार वहां संभव नहीं है साक्षात अभेद व्यवहार करना एक अलग बात है अभेद दृष्टि से व्यवहार करना अलग बात है हम और आप अभिन्न यह दृष्टि करना अलग चीज है मैं और आप एक है समझ करके मैंने खा लिया तुमने खा लिया मान लेना नहीं हो सकता आप कभी नहीं मान सकते इस बात को मैंने खा लिया तो आप सब खा लिए मान लोगे क्या नहीं, नहीं महाराज हमें भी भूख लग रही है हमें भी चाहिए बल्कि बराबर हिस्सेदार की जब बात उठती है वहां पर तो इसलिए व्यवहार भेदनिष्ठ है वहां समृष्टि की जा सकती है दिन साक्षात अभेद नहीं किया जा सकता और वेदांत जो दृष्टि है वह अभेद जो स्वरूप है आपका अपना वहां पर भेद व्यवहार भी भे संभव नहीं इसलिए कहते हैं न इधम यद इदम ही उपास होते इसे तुम ब्रह्म मत समझो जिसे तुम मुझसे अलग रूप न समझ करो उपासना कर रूपेण यहां करके जो कुछ भी ग्रहण करते हो वह ब्रह्म नहीं हो सकता है इसलिए वाघ व्यवहार के माध्यम से जो कुछ भी हम करते हैं वह ब्रह्म नहीं है फिर क्या है वो सर्पाद रज सत्य ब्रह्म सत्यव कहते हैं सर भगवान शंकराचार्य जी लिख रहे हैं इस विषय में स्वात प्रकाशिका नामक ग्रंथ है उनका उस ग्रंथ में लिख रहे हैं सर्पाद रज सत्य ब्रह्म सत्यव केवलम प्रपंचाधार रूपेण वर्तते ती कहते हैं सर्पाद रजु सत्यव हमें सर्प दिखाई देता है लेकिन वह सर्प है क्या रज्जू की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला सर्प स्वतंत्र सत्ता वाला सर्प नहीं होता सर्प की सत्ता रज्जू की सत्ता से अलग नहीं है रस्सी से भिन्न जैसे सर्प नहीं होता उसी प्रकार से ब्रह्म सत्ता ही केवल के ब्रह्म ही यहाँ पर है और दूसरा कुछ भी प्रपंचाधार रूपेण वर्तते तत् प्रपंच का अधिष्ठान रूपेण आधार रूपेण वह ब्रह्म सर्वत्र है जगत नहीं ये जगत नहीं जिसको कई कह, बार पहले भी हम लोग विचार किए सुने आप लोग जानते हैं कि ये जगत नहीं है जगत का वो कहां से आ रहा है ये भी आप जानते अहंकारो धी हम ब्रोध प्रबोधया प्रभु नतम नाहम नवई जगत। सारा अहंकार है भगवान कर्ता अहंकार से भी मोड़ होकर मैं कर्ता भक्ता समझ बैठा हूँ जिसके वजह से सारा जगत अनुभव होता है वह अहंकार अपने बुद्धि को पटरी पढ़ाते रहता है कि भाई तुम विवेक वैराग्य ये जो बताया चार द्वार समविचार संतोष इनको मत करो समविचार संतोष सत्संग मत करो ये बोलता है इसलिए व्यक्ति विमुख हो जाता है संसार में प्रवृत्त होता है क्योंकि उसका भय बुद्धि पूछते क्या हो गया यदि मैं जगा भी दूं इस जीव को अपने स्वरूप की ओर ले चलू ब्रह्म वृत्ति को चलाए रखूं तो क्या होगा प्रभु प्रभुच्चेदानंदे यदि आनंद में जग जाएगा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो कहते न धराज बुद्धि को पहले तू मिथ्या हो जाएगी तू नहीं रहेगी दूसरे नंबर में ना हम मैं भी नहीं रह जाऊंगा न वही जगत जगत भी नहीं रह इनो मिथ्या हो जाएंगी जिस त्रिपुटी को लेकर के साध साधन भाव से व्यवहार कर रहे हैं सकल व्यवहार मिथ्या हो जाएगी कहते हैं क्योंकि जो कुछ भी हम व्यवहार कर रहे हैं इसका पीछे वाणी कारण अकारो वही सर्वाक सही शस्त्र प्रशांतोषमा भवी नाना रूपा भवधि कहते आरण्य में अकारो वही सर्ववा के वा, समस्त वाणी क्या है ओम का आकार स्वरूप ही है जिसके माध्यम से स्पर्शांतोषाना विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त होती हुई नाना स्वरूप प्राप्त करते हुए सकल व्यवहार का कारणीभूत बना हुआ वाणी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती क्योंकि वह वा वाणी को भी नियमन करने वाला यो वाच मंत्रो यमय वृद्धांड में कहते हैं वाणी का भी भीतर रहता है और वाणी उसे नहीं जानती है लेकिन वाणी ही उसका शरीर भी है वाणी रूपी उपाधि को लेकर के हम उसको लक्षित कर पाते हैं नहीं तो ब्रह्म को लक्षित भी करना असंभव नहीं उपाधियों से लक्षित किया जाना है जैसे सर्वत्र आकाश है बोले आकाश को दिखाओ आकाश को दिखाओ कैसे दिखाएंगे आकाश को? दिखा सकते हैं कोई आकाश किसने देखा भी है आकाश को आज तक है आपने देखा है क्या आकाश को आज तक किसी ने नहीं देखा है इन सब जानते आकाश है और आकाश में व्यवहार हो रहा है अवकाश ही आकाश है अवकाश की फिर वही बात पर हो गया एक तरह से अवकाश और आकाश दोनों पर्यावाचित शब्द हो गया जैसे ब्रह्म और आत्मा आकाश का लक्षण पूछा का तो अवकाश शब्द आकाश का लक्षण पूछूंगा तो आकाश हो गया फर्क क्या पड़ गया इसलिए जंजाल बन जाता है इसे आप क्या करेंगे अच्छा आपको आकाश समझना है अनुभव कर लोगे हाँ करूंगा जी तो बोलना उसको दीवार से आर पर होने की कोशिश करोगे जाओ ना इधर से जाओ उधर से जाने लगे जाओ बार जाओ बोलो आप कहिए उसका बाहर जाओ वो तो क्या करेगा दरवाजे से जाने लगेगा ना ना इधर इधर तो क्यों जा रही है इधर से जाओ इधर से दीवार से वो कहेगा महाराज एक कैसे तो, तो दीवार है रोक रहा है मुझे बस यही समझना आप अनुभव हो जाएगा देर वहां से जाओ तो उधर दरवाजे से चला आ गया फिर आओ आ गया अब पता लग गया आकाश क्या है बस इसी का नाम आकाश है इधर उधर जाने आने व्यवहार करने दे वो आकाश है जो व्यवहार करने ना दे वो आकाश नहीं है तो तुम्हारे आने जाने सकल व्यवहार का जो कारण बने अवकाश दे उसी का नाम आकाश है वो अनुभव से ही हो सकता है आप दिखा नहीं सकते उसी प्रकार से ब्रह्म भी अनुभव का ही विषय हो सकता है न वाणी से हम उसको विषय कर सकते हैं न किसी से उसको विषय नहीं बनाया जा सकता है या सा घोषेश प्रतिष्ठिता कच्चितम वेद ब्राह्मण थी कहते कि जो वाणी पुरुषों में है वही घोषों में सब जगह एक ही रूप प्रतिष्ठित है उसी को कुछ लोग जानते कुछ रूप से जानते किस रूप से जानते सा गया स्वप्न भाषते कद वही वाणी का असली रूप है जब ये वाणी सो भी जाए तो स्वप्न में बोलते रहे स्वप्न तो में नहीं बोल रहा है सुसिप्त में, में करते रह जाता है वाणी का भी वाणी श्रोत का भी स्रोत इन चेतनों का भी चेतन वही वह ब्रह्म है ऐसे वह जवाब देते वह कहा चैतन्य ज्योति स्वरूप नहीं वक्त वक्त भी प्रलोपे इस वक्ता का भी जो वक्ता है स्वरूप है इस वक्ता के भी जो चैतन्य स्वरूप है उसका भी प्रलोभ तीनों ही कालो में नहीं होता ऐसे प्रधान प्रश्न में भी इसके बारे में समझाते हुए कहा है जिस प्रकार से वाणी उपाधि का वर्णन किया इसी प्रकार से कदम मनसा न मनुते आहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म विधि में यदिदमुपासते, कद मनसा न मनुते वह ब्रह्म तत्व ऐसा तत्व है जिसे आप मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते अर्थात मन के द्वारा उसको मन का विषय नहीं बना सकते ये न आहोर मनोमतम आचार्य लोग कहते आहूत बड़े लोग कहते हैं कि मन के अंदर मनन का सामर्थ्य जो आया हुआ है वह जिस चैतन्य से आया हुआ है वो ब्रह्म जिस चैतन्य के कारण से यह मन अपने मणन रूपी कार्य करने में समर्थ हुआ है वह चैतन्य ही ब्रह्म। तदेव ब्रह्मा तुम विधि उसी को ब्रह्म करके तुम जानो हे शिष्या तुम, तुम उसे जानो, यह ब्रह्म नहीं जिसे तुम देश और वस्तु से परिचिन करता हुआ उपासना करते हो इदम रूपेण उपासते, उपास आदि परिच्छेद जिसके उपासना हम करते हैं वह कभी ब्रह्म नहीं हो सकता उस ब्रह्म को परिच्छि करते हैं उस ब्रह्म को कम बना रहे तो सुपाधिक उपाधि तीन ही होता है देश काल और वस्तु देश कालत और वस्तुतः के माध्यम से ही उस जैसे आकाश को हम परिच्छेद कर सकते हैं देशतः कालत और वस्तुता ही हम इसे परिचिन कर उत्तर काशी रूपी देश से अवच्छिन्न जून महीना रूपी काल से अवच्छिन्न सूत्र काशी से आरुपा आकाश में मैथा और वर्तमान में ऋषिकेश रूपी देश से परिच्छि आकाश में इस सितम्बर महीना रूपी काल से परिचिन इस आकाश में इस शरीर से परिचिन्न होकर के विराजमान है देश काल और वस्तु से जिस प्रकार से आकाश को परिच्छेद कर देते हैं नहीं सर्वत्र व्यापक आकाश एक रूप है उसका ना रूप है नहीं जिस प्रकार से आकाश का परिच्छेद होता है उसी प्रकार से आत्मा का भी परिच्छेद इन उपाधियों के माध्यम से कल्पित है क्योंकि जहां उपाधि का मतलब ही हो गया है नहीं है, एक लोग तो कहते हैं उपाधि के नाम से डरते हैं उन्होंने आत उपाधि महाव्याधि पक्षता प्राण घाति नमा प्राम मत कवितापहारिने उपाधि महाव्याधि है कहते ऐसा भयंकर रोग है ये भव रोग इसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं होता एक ही अस्पताल है इसके लिए जहां भवरोग इस महाव्याधि जिन उपाधियों के लेकर के हम परेशान है अस्पताल है सत्संग सत्संग के एकमात्र रास्ता है इसमें और कोई रास्ता नहीं है जहां पर इस रोग का इलाज हो सकता है इसको इसमें महाव्याधि कह दिया उपाधि है महाव्याधि है, है भाषा में उपाधि दूसरी चीज है हम उसे अपने वेदांत के उपाधि में भी घटा रहे है तो रूपी उपाधि उस आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता आत्मा को अपने मनन का विषय नहीं बना सकता इस मन को मनन करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला चैतन्य को समझा, इसे ब्रह्म करके ना समझे जो देश काल आदि से परिचि उपासना हम करते हैं वह ब्रह्म नहीं हो सकता न पश्यती न चक्ष तदेव ब्रह्म तुम विदिदम उपास कर्मेंद्रीय का वर्णन हुआ फिर मन अंतकरण का वर्णन हुआ अब चक्षु नाम से ज्ञानेन्द्र को ले रहे हैं यह चक्षुषा न पश्य ज्ञानेन्द्रियों में भी यह दो इंद्रिय सबसे बलवान है एक तो चक्षु इंद्र दूसरा श्रोत इंद्रिय श्रोत इंद्र से तुम सुनते हो चक्षु से देखते हो बाकी तीन है एक घ एक रसनेन्द्रिय और तीसरा स्वगिंद्रिय जाना हुआ वस्तु इतना दिमाग में रिकॉर्ड नहीं होता है पता नहीं जिंदगी भर में आपने क्या क्या स्पर्श किया क्या नहीं किया कुछ याद नहीं रहा कितने प्रकार के चीजें खाए पिए कितने कंष्ट घी खत्म हो गए पता ही नहीं है कितने स्वाद के घी खा गए ये स्वादों का रिकॉर्ड नहीं कर पाता पता नहीं कैसे कैसे गंदों को सुघाया आपने एक का भी रिकॉर्ड ये सुगंध और दुर्गंध दो समझते हो बस लेकिन ये दो इंदिरा ऐसे खतरनाक है तो सारा का सारा बात को ऐसा टेप करके अंदर फिट कर देता है जिसके वजह से आदमी जीता जीना उसका मुश्किल जो देखता है कि कैमरा भी फेल है कई बार कैमरा में क्या होता है लाइट ठीक नहीं है या फ्लैश ठीक नहीं है वो खींचता नहीं है आंक रूपी कैमरा ऐसा है जिसको एक बार देखा तुरंत अंदर फोटोग्राफी हो जाती है और भूलता ही नहीं आज दिन में भी देखो रात भी देखो, में भी देखो स्वप्न में भी देखो वही दिखता है और जिसको तुम नहीं चाहोगे ना वो ज्यादा दिखेगा इधर से काम जो सुना सब अंदर जो लेता है सब अंदर फिट बैठा देता है हर हाँ जिसको तो आप नहीं सुनना चाहते हो उसी की ओर मन ज्यादा दौड़ता है इसलिए शास्त्रों में ज्यादातर यही तीन को लिया वाणी कर्मेंद्रियों में ज्ञानेन्द्रिय में दो चक्षु और स्रोत यहां पहले चक्षु को करे ये चक्षुषा न पश्यती जो तत्व चक्षु के द्वारा नहीं देखा जाता ये जिस चैतन्य से प्रेरित होकर जिस चैतन्य की इच्छा मात्र से सत्ता मात्र से यह चक्षु देखने के सामर्थ्यवान हो जाते हैं देखने में समर्थ हो जाते हैं तदेव ब्रह्म तुम विधि उसी को भ्रम करके तुम जानो न इदम इसे नहीं जिसे यद जिसे उपास तुम तो देश कालादी से परिन्न करके वस्तु की उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं न श्रृणोति ये श्रोत्रुतम तदेव ब्रह्मी ने उपास योत्रेण न श्रृण वह तत्व है ब्रह्म जिस तत्व श्रोत इंद्र से तुम सुन नहीं सकते हो ये नोत्र जिसके द्वारा जिस चैतन्य के सत्ता से जिस चैतन्य की प्रेरणा से यह श्रोत्र इंद्र भी सुनने में समर्थ होता है वह चैतन्य तदेव ब्रह्म तुम उसी को ब्रह्म करके तुम जानो नम यदि तुम उपास भ्रम करके न जानो जिसे तुम देश काल और वस्तु सब परिचिन होकर उपासना किया कर दे प्रकार से देखिए ज्ञानेंद्रियों के बारे में वर्णन कर दिया इसका भी विषय नहीं हो सकता वह ब्रह्म, किन्तु इन सभी इंद्रियों का प्रवृत्ति इन सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति की प्रेरणा का स्रोत इन सभी की कल्पना का आधार भी अधिष्ठान भी वही है प्रेरक भी वही है कर्ता भी वही है सब कुछ वही है ऐसा जिसका विकार स्वरूप सब कुछ अनुभव होता है वही तुमको ब्रह्म करके जानो इसे नहीं जिसे तुम जो है ब्रह्म करके समझते हो और अंत में आते हैं कि जागरता सुशुप्ति के, जागरत के सपने की बात तो हो गई के कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रिया समान रूपे ना दोनों जगह दिखाई देते हैं सुशुप्ति में कोई नहीं रह जाता है केवल प्राण रह जाता है क्या उस प्राण से मैं भ्रम को पकड़ लू कहते नहीं न प्राणी ये न कहते हैं त्रह्म है न प्राणी थी जो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया नहीं होता जिसे प्राणन प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया के माध्यम से जिसे आप नहीं पकड़ सकते नहीं जान पाते ये नाण प्रणीयते जिस चैतन्य से प्रेरित होकर जिस चैतन्य के सत्ता मात्र से यह प्राण भी अपना प्रक्रिया किया करता है उसे ब्रह्म करके जानो सदैव ब्रह्मी उसी को ब्रह्म करके आप जानिए नह सकते कुछ लोग क्योंकि प्रथम खंड का अंतिम मंत्र चार खंडो में कि बता चुका था कि वह ब्रह्म निर्वचनी है किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता इसलिए वह अनिर्वचनीय निर्वचन में उसका किसी भी इंद्रियों का विषय रूपेण कथन नहीं किया जा सकता है यही अनिर्वचनीय है। यह प्रथम कंड का विषय था उपक्रम यहाँ पर वाघ से हुआ कि वाघेंद्र का विषय नहीं है अंत में इसलिए कर्मेंद्र से आरंभ हुआ तो कर्मेंद्र से समापन होना चाहिए या इंद्र से आरंभ हुआ तो इंद्र से ही समाप्ति करो इस भाव से कुछ लोग समझते हैं इसलिए यहाँ प्राण शब्द से कुछ लोग घ्राणेन्द्र को लेते हैं वह घृणेन्द्र का विषय भी नहीं है घृणींद्रिय के द्वारा उस ब्रह्म को सुघ नहीं सकते किंतु यह घृणीन्द्र को सुघने का सामर्थ्य जिस चैतन्य से प्राप्त है वह चैतन्य को ब्रह्म करके चालो देश काश परिच्छि होकर भेद दृष्टिया जिसकी हम भेद बुद्धि से जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है तत्व भाषा श्रमिदम विभा उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होते हैं क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशना गीता में भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्री इन सकल चीजों को जो प्रकाशन किया करता है वही वास्तव में ब्रह्म है उसी को जानना है और इसलिए वह किसी भी इंद्रिय का विषय न होने से उसका निर्वचन करना भी संभव नहीं इसलिए वह ब्रह्म जिसके बारे में शिष्य ने पूछा था के नेशितम प्रेषितम पति मनाहा वह प्रश्न के जवाब में कहा तुम्हारे प्रश्न का जवाब अनिर्वचनीय ब्रह्म विदित और, और अविदित से परे तब यहां पर विचार चलेगा द्वितीय खंड में ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता को दृढ़ करने के लिए उसको सर्वाधिष्ठान भी सिद्ध करना है सभी का प्रकाशक रूप न सिद्ध करना है तभी वचन सिद्ध हो पाएगा फिर संसार में जो कुछ भी हम व्यवहार में अनुभव करते हैं वह तो या तो है ही होता है, या उपाधे ही होता है कुछ वस्तुओं को हम अपने से त्याज्य समझते हैं कुछ वस्तुओं को हम ग्राह्य समझते हैं हर एक व्यक्ति हर एक इंसान हरेक जीव सभी के अंदर देखने में मिलता है या तो हम कुछ को ग्रहण कर रहे हैं कुछ को हम त्याग सभी को सभी ग्रहण नहीं कर सकते सभी को सभी त्याग भी नहीं कर सकते सभी सब कुछ नहीं बन सकते और सब कुछ सब नहीं बन सकता इसी वजह से यह मनुष्य का स्वभाव बनता है वह कुछ को लेता है कुछ को क्या यह ब्रह्म भी इन्हीं कोटियों में से एक है क्या यह ब्रह्म भी है यह उपाधेय है उपाधेय का होता है होती जो आपके द्वारा ग्राही नहीं उसकी आप निंदा करते हैं। बच्चे को भी आप समझा देखो ये खराब चीज है वो केवल खराब है इसको मत पकड़ो बोलने से नहीं मानेगा वो बोल क्यों इसे क्या खराब है तो आपको बताना पड़ता है इसमें ये, ये खराब है समझाना पड़ता है किस चीज को करने के लिए कहोगे तो क्यों फिर आप उसे गुणवत्ता का वर्णन करेंगे तब वो करने लगेगा तो स्तुति उपाधि वस्तु का ग्राही वस्तुओं का किया जाता है और निंदा हे वस्तुओं की की जाती है क्या अच्छी वस्तुओं की निंदा यदि कर दोनों में से एक कोटि का भी होता तो उसका स्तुति या निंदा करनी पड़ेगी लेकिन ब्रह्म दोनों में से भी नहीं यदि सभी उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं हम सब के इच्छा का विषय बना हुआ है मुख्छा का विषय बना हुआ है सब मुक्त होने की इच्छा कर रहे हैं मुक्त होने की इच्छा का विषय क्या बन रहा है मैं मैं ब्रह्म हूं मैं अपने स्वरूप हूं तो इसलिए इच्छा का विषय एक तरह से बन रहा है तो आप कैसे कहते हैं कि वह हमारा उपाधे या है दोनों में से नहीं प्रधान प्रश्न विचार करते हुए प्रकट किया नान्य दत्ोस्ती विद्या नान्य दत्स्त श्रोत कहते कि भाई इससे भिन्न वास्तव में कोई ज्ञाता भी नहीं कोई श्रोता भी नहीं कोई ममता भी नहीं जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब भ्रम ही है पहले तो कहते भ्रम नहीं है कोई भ्रम नहीं सब मिथ्या है सब दृश्य है सब झूठा है फिर पकड़ा शिष्य ने कहा महाराज फिर हम ये को झूठलाते जाए ये सब को झूठलाते झूठलाते हम हैं अरे हम ही झूठा तो फिर तो मुश्किल हो जाए इसलिए कहते फिर ऐसे करना तुम जिसे समझ रहे मैं विज्ञाता हूं मैं श्रोता हूं मैं मनता हूं मैं दृष्टा हूं मैं सब कुछ तुम समझ रहे हो जो कोई ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म कह दो क्या कुछ भी ब्रह्म नहीं कह ये वैसा हालत है ये पंजाबी समझ सकता है जल्दी थोड़ा वेदांत है पंजाबियों में बड़ा वो क्या करते हैं इधर-इधर बड़े बड़े गिलास होते हैं पंजाबी ग्लास देखे होंगे आपको बड़ा ग्लास होता है और कहीं नहीं मिलेगी इतने बड़े गिलास होते हैं भर के लस्सी पीते हैं अब उसमें आधा है आधा है अब उसका क्या करेंगे आप कहोगे आधा भरा है क्या हम लोगों के तरफ बड़ा है ना वो भरा हुआ सा लगे आधा ही हमारे लिए बहुत है तो हम लोग कहेंगे आधा भरा है और गुजराती तो निश्चित बोलेगा आधा भरा है तो गुजराती को आधा पीता इतना लेने का वो ज्यादा नहीं लेता है उसके लिए तो आधा भरा ही दिखेगा उस बहुत भरा है बोलेगा और पंजाबी कह गए खाली मुंडे तो क्या बोलते हैं तो मुंडा आधा खाली है अब आधा खाली सही है या आधा भरा सही है दोनों में लड़ाई हो जाए तो क्या आप जवाब दो गुजराती और पंजाबी में टक्कर हो जाए एक कहता है आधा खाली है और दूसरा कहता है आधा भरा है अब क्या समझाओगे? आपको ये कहना आधा है बस चुप रहो आधा है तो न खाली न भरा उसी प्रकार से याद ही है सब कुछ ब्रह्म है कहो तो कुछ भी ब्रह्म नहीं है कहो दोनों लड़ गए तब क्या करोगे अरे है बोलो बस चुट्टी चुट। सब कुछ को छोड़ ही दो है बोल दो में यमराज बहुत सोच समझ के बोला अस्तित्व वो उपलब्ध है है करके समझ लो बहुत सब कुछ ब्रह्म है या कुछ भी ब्रह्म है जो दिख रहा है ये लफड़े में पड़ो ही मा। माया में जगत को लेकर के उपाधि जितने भी कल्पित है अब जैसे आज के दृष्टांत तो आधुनिक दृष्टांत लोगे, आप लोग टीवी देखते हो आपसे पूछा जाए इसमें जितना दृश्य दिख रहा है सब स्क्रीन है या इनमें से कोई भी स्क्रीन नहीं क्या जवाब दे दोनों जवाब सही है जितना भी चित्र दिख रहा है सब स्क्रीन नहीं है स्क्रीन के अलावा कोई चित्र नाम का चीज नहीं है या तो कोई सारा चित्र स्क्रीन है या तो कौन से इनमें से एक भी चित्र स्क्रीन नहीं है इन सब चित्रों से अलग है। है। चित्र स्क्रीन है इन वास्तव में दोनों भाषा बड़े एक विधि मुख निषेध मुख ये सभी चित्र स्क्रीने कह देना विधि मुख हो गया इनमें से एक भी चित्र स्क्रीन नहीं इन सब से अलग कुछ चीज का नाम स्क्रीन है निषेध मुख लेकिन इतना सच है चाहे चित्र हो या ना हो चाहे चित्र स्क्रीन है या नहीं है स्क्रीन है नो? स्क्रीन ना होता न चित्र दिखते नहीं लड़ाई होती चित्र स्क्रीन है या नहीं है इतना तो मानना पड़ेगा स्क्रीन इस है इसी प्रकार से ये जगत रूपी दृश्य चाहे ब्रह्म है या नहीं ये तो लफड़ा छोड़ो लेकिन दृश्य दिख रहा है जहां उसको तो मानना पड़ेगा वो है चाहे आपके लिए जगत सत्य है चाहे आपके लिए जगत मिथ्या है कि आप अपने लड़ाई लड़ते रहिए, तरह हम जरूर कह सकते हैं यह जगत रूपी दृश्य जिसकी सत्यता और मिथ्यात्व के लिए आप लड़ रहे हो यह दृश्य जिसमें दिख रहा है जिस अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है वो सत्य वही ब्रह्म है वही आप है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि न इधम इसलिए यदि कोई कहता है मैं इसे ब्रह्म करके जानता हूं ये देखो इसका नाम ब्रह्म है तो नहीं जानता क्योंकि जो कुछ भी देश काल वस्तु से परिच्छन वस्तु है वो ब्रह्म नहीं हो सकता और ये जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता ही नहीं हूं वो भी सफेद झूठ बोल रहा है ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं अपने आप को नहीं जानता कह सकता क्या मैं हूं या नहीं हूं यही मुझे पता नहीं जब तो पागल भी नहीं करता पागल से पूछे तुम हो गया अगर दाम हो